श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग महापुरुष का जन्म वृत्तांत राशि के अनुसार गदाधर का नाम तदनंतर नवजात बालक के जन्म नक्षत्र का विचार कर विशिष्ट ज्योतिषियों ने उनसे कहा कि जिस उच्च लग्न में बालक ने जन्म लिया है उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र का यह स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति धर्मवेत्ता तथा सम्माननीय होंगे और सर्वदा पुण्य कर्म के अनुष्ठान में रत रहेंगे अनेक शिष्य परिवृत्त होकर वे किसी देव मंदिर में निवास करेंगे तथा नवीन धर्म संप्रदाय का प्रवर्तन कर श्री नारायण के अंश सम्भूत महापुरुष के रूप में संसार में सर्वत्र प्रसिद्धि लाभ करके सभी लोगों के पूज्य बनेंगे धर्मस्थापेंगे धर्मस्थे तो गुरु दृष्टि संयोगे लग्नेशे धर्म संस्थते सौम्ये गु चोड़भे यदा जन्म संप्रदाय प्रभु सह धर्मीमानीयस्तु पुण्यकर्मरत सदा देव च चहुशिष्य सन्व महापुरुष संो नाराण नारायणसंभवूज्य भविष्य न संशय संप्रदाय प्रभु योगत थे नारायणचंद्र जोतिषण श्री राम कृष्णदेव की जनपद जन्पत्र, जन्मपत्री से ये वचन उद्धृत किए हैं कृतज्ञ जयसे वे सोचने लगे कि गया धाम में उन्होंने जो स्वप्न देखा था वह सचमुच सत्य प्रमाणित हुआ तदनंतर जात कर्मादि संपन्न करने के पश्चात राशि के अनुसार बालक का नाम श्री शंभु चंद्र रखना उन्होंने निश्चय किया तथा गया के विचित्र स्वप्न की बात को स्मरण कर सबके समक्ष बालक को श्री गदाधर नाम से अभिहित करने का निर्णय किया श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत जन्मकुंडल नी फुटनोट श्री रामकृष्ण देव के जन्म समय के संबंध में कुछ बातों का उल्लेख करना यहाँ हम आवश्यक समझते हैं दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप आते जाते समय हम में से अनेक व्यक्तियों ने उनको यह कहते हुए सुना था कि उनकी वास्तविक जन्मपत्री खो गई है और उसके बदले बहुत दिनों के बाद जो जन्मपत्री तैयार कराई गई है उसमें अनेक भूल त्रुटियां विद्यमान हैं उनसे हमने अनेक बार यह भी सुना है कि उनका जन्म फाल्गुन की शुक्ला द्वितीया तिथि में हुआ था उस दिन बुधवार था उनकी कुंभ राशि थी तथा उनके जन्म लग्न में सूर्य चंद्र तथा बुद्ध थे लीला प्रसंग लिखते समय उनके जीवन की घटनाओं का यथार्थ साल तारीख निर्णय करने में अग्रसर हो हमने बाद की जन्मपत्री को मंगवाकर देखा उसमें उनके जन्म समय के संबंध में इस प्रकार लिखा है शक सत्रह सौ छप्पन दस नौ उनसठ बारह फाल्गुन से दसम दिवसीय बुधवारसरे गौरपक्षे द्वितीयाम तिथ पूर्वभाद्रपद उनका जन्म हुआ था उस साल का पंचांग मंगवाकर देखने से पता चला कि उक्त जन्मपत्री में जिस साल का उल्लेख है उसके अनुसार उस दिन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि तथा शुक्रवार होता है अतः उस जन्म पत्री को श्री कृष्ण देव क्यों भूल त्रुटिपूर्ण कहते थे यह हृदयंगम करके उसे छोड़कर पुराने पंचांगों में हम यह ढूंढने लगे कि किस शताब्द में फाल्गुन की शुक्ला द्वितीय के दिन बुधवार है और सूर्य चंद्र तथा बुध कुंभ राशि में एक साथ विद्यमान है अनुसंधान करने के फलस्वरूप सत्रह तथा सत्रह सौ में हमें उस प्रकार के दो दिन उपलब्ध हुए उनमें से प्रथम का हमने परित्याग किया क्योंकि सत्रह सौ में श्री रामकृष्ण देव का जन्म मानने पर उन्होंने स्वयं हमसे अपनी आयु जो बतलाई थी उससे तीन वर्ष दो मास उनकी आयु अधिक हो जाती है दूसरी ओर सत्रह सौ सत्तावन में उनका जन्म मानने से उनके जीवित काल में भक्त मंडली द्वारा दक्षिणेश्वर में अनुष्ठित उनके जन्मोत्सव के अवसर पर वे स्वयं अपनी आयु के संबंध में जैसा निर्देश देते थे उससे ठीक मिल जाता है इतना ही नहीं विश्वस्त सूत्र से हमें यह ज्ञात है कि श्री रामकृष्ण देव के विवाह के समय उनके आयु 24 वर्ष तथा श्री माता की आयु केवल पाँच वर्ष की थी सत्रह सौ संतावन के हिसाब से उसमें भी किसी प्रकार का हेर फेर नहीं करना पड़ता है साथ ही श्री रामकृष्ण देव के देहावसान के अवसर पर काशीपुर स्मशान के मृत्यु निर्णायक सरकारी रजिस्टर में संवेद भक्तों ने उनकी आयु इक्यावन वर्ष की लिखाई थी उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक नहीं होता है इन कारणों से उनका जन्मकाल हमने सत्रह सौ में ही निर्धारित किया है इस प्रकार निश्चय करने के उपरांत भी हम शांत न हुए हमने सुना था कि दो नंबर लाल बिहारी ठाकुर लेन बहुबाजार कलकत्ता निवासी श्री शशिभूषण भट्टाचार्य महोदय होई हुई जन्मपत्री को ठीक करने में विख्यात हैं इसलिए हमने उनके पास श्री माता जी की जन्मपत्री को भेजा तथा उसके आधार विचार कर श्री रामकृष्ण देव की जन्म कुंडली का यथार्थ निर्णय करने के लिए उनसे अनुरोध किया उन्होंने भी उस विषय में पूर्ण विचार करने के पश्चात यह अभिमत व्यक्त किया कि सत्रह सौ में ही श्री रामकृष्णदेव का जन्म हुआ था इस प्रकार सत्रह सौ संतावन बंगाल सन 1242 ही उनका जन्मकाल है ऐसा दृढ़ निश्चय कर हमने श्रद्धास्पद श्री नारायण चंद्र ज्योतिषू ज्योतिर्भूषण महोदय से श्री रामकृष्ण देव की जन्मपत्री तदनुसार तैयार कर देने की प्रार्थना की उन्होंने अत्यंत परिश्रमपूर्वक उस कार्य को संपन्न किया जिसके लिए हम उनके चिर कृतज्ञ हैं ब्राह्म मुहूर्त में श्री राम कृष्णदेव के जन्म का निश्चय केवल जन्म पत्री के आधार पर ही नहीं किया गया है अपितु तो उनके परिवार वर्ग से निम्नलिखित घटना को सुनकर भी हमने यह निर्णय किया है उनका कहना है कि जन्म होते ही श्री रामकृष्णदेव सूतिकागार में अवस्थित धान सिझाने के चूल्हे के अंदर फिसल गिर जाने के कारण भस्माच्छादित हो गए थे शिशु की उस दशा का परिज्ञान अंधकार के कारण उस समय नहीं हो सका था अनंतर दीपक लाकर झूलने के पश्चात उनको उस चूल्हे के अंदर से निकाला गया था अस्तु सत्रह सौ संतावन शताब्दी के फाल्गुन महीने की द्वितीय तिथि में श्री रामकृष्ण देव का जन्म जिस अद्भुत लग्न में हुआ था श्री नारायण चंद्र ज्योतिर्भूषण कृत उनके जन्मपत्री को देखने से उसकी यथार्थता की सम्यक उपलब्धि होती है साथ ही श्री कृष्ण देव के जीवन की अलौकिक घटनाओं को जन्मपत्री के साथ मिलाकर देखने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र वास्तव में सत्य पर प्रतिष्ठित है अंत में हमारा यह वक्तव्य है कि श्री कृष्ण देव की भ्रह्मपूर्ण पुरानी जन्मपत्री श्री नारायण चंद्र ज्योतिर्भूषण कृत उनके विशुद्ध जन्मपत्री तथा श्री शशिभूषण भट्टाचार्य महोदय ने श्री माताजी की जन्म कुंडली को देखकर उसके आधार पर विचार करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव की जो जन्म कुंडली बनाई थी ये सब बेलोरमठ में यत्न के साथ सुरक्षित है श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत जन्म कुंडली के साथ उनकी जन्मपत्री के कुछ अंश पाठकों की सुविधा के लिए नीचे दिए जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले पाठक वर्ग उनको देखकर कर यह समझ सकेंगे कि उक्त विवरण भगवान श्री रामचंद्र श्री कृष्ण श्री शंकर तथा श्री कृष्ण चैतन्य देव आदि अवतार रूप में प्रसिद्ध पुरुषों की अपेक्षा किसी अंश में न्यून नहीं है